लाभ सौ में दस या बीस को मिलता चूंकि लाभ निश्चित मिलेगा योग कोई नकारा चीज नहीं है योग क्या अगर कुछ कर्म में अपनाए जाए उनका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा मगर बेचारे जो नाना प्रकार के जिन जो परिवार अपने पहले चीज इलाज करा करा के थक चुके होते हैं वो अभी कोई जेवर गहन रख करके उन श्यूरों पहुंचता है और शुरू शुल्क लिया जाता है योग ऋषियों मुनियों की वह परंपरा की हुआ विद्या जिसे निःशुल्क दान दिया जाना चाहिए निःशुल्क समाज को दिया जाना चाहिए उन श्यूरों के सूर शुल्क लगाए जाते हैं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 अगर समाज के कोई प्रशासनिक अधिकारी है समाज के किसी प्रमुखता के दायित्व का निर्वाहन कर रहे हैं समाज के कोई सामाजिक कार्यकर्ता है तो उनको किसी भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में उनको कुछ ना कुछ प्रमुखता मिलना चाहिए मैं अगर प्रमुखता इस रूप से नहीं मिल जाना चाहिए अनेकों धर्माधिकारियों के उनमें देखते होंगे कि भावना वाले शिष्य भक्त उनसे भी अधिक पात्रता लिए हो सकता है नीचे बैठे हो मगर उनके लिए सिंहासन अपने बगलों में सजा दिया जाता है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 तरह के को प्रकार की भ्रांतियां समाज के अंदर पैदा की जा रही ये एक दो बती बात नहीं मैं कह रहा मैं कह रहा हूं अनेकों लोगों की बात कह रहा हूं और जहां मैं दान और धर्म की बात कह रहा था कोई ब्रह्म ऋषि अपने आप को कोई कह रहा मैं कर रहा हूं आपके आप कर्जदार है कि मेरे पास आ जाए मैं ऐसा बीज मंत्र आपको दे रहा हूं कि आप बीज मंत्र का जाप करेंगे बस ग्यारह दिन जाप कर लीजिए आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे बड़े बड़े कार्यक्रम आप सीरियलों में देखते होंगे चूंकि प्रचार के बाद कोई कह रहा है योग का प्रचार मेरे द्वारा ही किया जा रहा है मैं अगर योग का प्रचार न करता तो योग का प्रचार ही ना होता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 और योग के ऋषि केवल स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज हैं योग के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिन्हें योगेश्वर कहा जाता है उन्हीं के अवतार भगवान कृष्ण थे उन्हें भी योगेश्वर कहा गया यह वह मूल राफ है मगर आज जाने को लोग केवल योग ऋषि छोटा सा योग उछल कूद की क्रिया फीक लिए है मैं कह रहा हूं उसे, उसे रफिया में चले जाओ रसियों के अंदर अनेकों लोग यहां आज से 50 साल पहले से अनेकों प्रकार के एक एक व्यक्ति के ऊपर 50-50 लोग खड़े हो जाएंगे एक एक उंगली में पूरे शरीर का बैलेंस टांग देंगे तो यह तो उनके यह तो समर्थ्य उनके अंदर ज्यादा हो गए अगर कोई हमारी उछल कूद की क्रियाओं से हम कहते वजन घटा देने की बात करते हैं अगर लोगों से सिर्फ ये कहने लगे तुम लौकी का जूस पियो बस उससे आपका पेट कम हो जाएगा तो लौकी के जूस पीने के कुल जो अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो निश्चित आज आपको लाभ मिलेगा मगर कल आपका नुकसान होगा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 सब्जी अधिक खाओ कभी अगर विशेष परिस्थिति हो तो आप आप लौकी का जूस भी पी लेते हो लाभदायक मगर कभी ऐसी गलती भूल करके भी मत करना कि आप अपने वजन को कम करने के लिए अचानक यदि वचन कर कम करेंगे तो आप किसी ना किसी बीमारी के शिकार निश्चित रूप से होंगे आज नहीं होंगे तो कल होंगे आज युवा अवस्था नहीं होंगे तो वृद्धावस्था में आपको तकलीफों का सामना अवश्य करना पड़ेगा आप अंकुरित दाने खाएं अंकुरित बीजों को खाएं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 आते है कभी भी दानी दान के क्रमों पर सदैव सचेत रहने की जरूरत है कि समाज का कोई भी व्यक्ति कभी दानी नहीं बन सकता दानी केवल प्रकट सत्ता है दानी होता है धर्म गुरु जो अपनी चेतना तरंगों को समाज में देता है बिना किसी इच्छा के आपका गुरु भी जब आपको गुरु दीक्षा प्रदान करता है तो हर बार यही कहता है कि मेरी कोई दक्षिणा नहीं है आपकी हजार बार की गर्ज जो आपको समर्पण करना हो आप समर्पण करें समर्पण करें केवल लक्ष्य के लिए समर्पण मेरे लिए ना करें कि हम जो दे रहे हैं वो गुरु जी के लिए हो जाएगा गुरु जी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं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 चालीफा पाठ जब प्रारंभ हो मैं संतुष्ट हो गया तब मैंने चालीफा पाठ की ऊर्जा समाज को बांटना शुरू की और समाज को मैंने कहा कि इस चालीफा पाठ की व्यवस्था आपको संचालित करना है तुम यहां जो कार मैं कह रहा हूं वह मुझसे ज्यादा चाहता हूं कि मेरा मान सम्मान हो चाहे नो मेरे शिष्यों का मान सम्मान होना चाहिए आज जब नोवर्ष बूढ़ हो गया तब मैंने कहा कि अगर समाज चाहे तो यहां जो अखंड भंडारा चलता रहता है उस भंडारी की व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी में ले सकता है तो ये समाज यह कह सके कि हमारा अखंड भंडारा समाज के वहां चल रहा है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 क्योंकि मैं इफ्तुल बल पर कार्य नहीं करता मैंने बार कहा न इफ्तुल क्षमता से मैं शरीर क्षमता से कभी कोई कार्य करता हूं ना जन बल की क्षमता से कोई कार्य करता, कार करता हूं न धन बल की क्षमता से कार्य करता हूं आत्म बल की क्षमता से कार्य करता हूं चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता हूं और वो चेतना तरंगे पारा एक बार गलती कर सकता मगर चेतना तरंगे कभी गलती नहीं करती बोले गुरुदेव भगवान की जय अगर तुम्हारे अंदर भक्तिभाव है तुम्हारे अंदर प्रेम करने की क्षमता है प्रेम करो तो प्रकृति सत्ता से करो